गीता चिंतन एक इकतालीसवाँ प्रवचन रस और उसकी निवृत्ति अध्याय दो श्लोक उनसठ से इकसठ विषया विनिवर्तनते निराहारस्य देन रसवर्णम रसोप्यस्य परम दृष्टि निवर्तते निराहार रहने वाले देहाभिमानी जीव के इंद्रिय विषय तो निवृत्त हो जाते हैं पर उनके प्रति रस या आसक्ति रह जाती है ंतु परम तत्व का साक्षात्कार करने पर उसका यह रस भी निर्वृत्त हो जाता है मात्र प्रत्याहार से स्थित प्रज्ञता नहीं सकती पिछले चार श्लोकों में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षण बतलाए अंठावनवे श्लोक में स्थित प्रज्ञता का लक्षण बतलाते हुए कहा कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित कही जाएगी इस प्रश्न पर इस पर प्रश्न उठता है कि क्या इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने मात्र से मनुष्य स्थित प्रज्ञा हो जाएगा और समाधि का अनुभव कर लेगा इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर उनके अपने गोलक में स्थित करने का अभ्यास प्रत्याहार कहलाता है प्रत्याहार तो समाधि रूप छत पर जाने के लिए एक नीचे की सीढ़ी मात्र है तब केवल प्रत्याहार के द्वारा स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त हो सकती है प्रत्याहार और समाधि के बीच में धारणा और ध्यान की दो सीढ़ियाँ और हैं। इन दोनों में से होकर गए बिना समाधि केवल बात की बात है प्रत्याहार तो हठ योग से भी सज जाता है कई लोग मन को विचार शून्य करने के लिए तरह तरह का अभ्यास करते हैं जिससे मन जड़ हो जाए और निसंकल्पता की स्थिति प्राप्त हो जाए तो क्या इतने से प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी कई हठ साधक प्राणायाम के सहारे प्राणों का नियमन कर भूमि के भीतर लगातार कई दिनों तक समाधि लगाकर बैठ जाते हैं तो क्या ऐसी समाधि स्थित प्रज्ञाता की समाधि कहलाएगी इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत श्लोक की अवतारणा की जाती है पिछले श्लोक की व्याख्या करते हुए हमने कहा था कि इंद्रियों का अपने विषयों से हटकर अपने गोलकों में लौट आना साधना भी है और सिद्धि भी जब हमें इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है तब वह साधना है और जब अपने आप यह स्थिति इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाती है तो वह सिद्धि है स्थित प्रज्ञता का संबंध सिद्धि से है साधना सी नहीं प्रश्न उठता है कि कैसे जाना जाए कि इंद्रियों का अपने गोलकों में लौट आना साधना रूप है या सिद्धि रूप इसके उत्तर में प्रस्तुत श्लोक के द्वारा बताया गया कि जब देखो कि इंद्रिया अपने विषय भोगों को छोड़कर अपने गोलकों में लौट आई है पर विषयों के प्रति उनमें रस बना हुआ है आसक्ति बनी हुई है तो समझ लेना कि इंद्रियों का यह प्रत्याहरण साधना रूप है पर यदि यह देखो कि विषय भोगों से खींचकर इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाती विषयों के प्रति तनिक भी रस या आकर्षण का अनुभव नहीं करती तो उनको उनका ऐसा प्रत्याहरण सिद्ध रूप है और यही वस्तुतः स्थित प्रज्ञता की अवस्था है इंद्रियों का बलपूर्वक दमन काम्य नहीं बलपूर्वक हर्ष के द्वारा हम अपने इंद्रियों को विषयों से हटा तो लेते हैं पर विषयों का चिंतन नहीं छूटता यह वैसे ही है जैसे हम गाय के सामने हरा चारा डाल दें और डंडे के द्वारा उस चारा खाने से रोकें डंडे के डर से गाय चारे से अपना मुंह तो हटा लेती है पर चारे का चिंतन नहीं छूटता चारे के प्रति उसका रस उसकी आसक्ति बनी रहती है जो ही डंडा आंखों की ओट हुआ कि झट गाय चारे में मुँह मारती है बलपूर्वक इंद्रियों का दमन विषयों के प्रति मन के रस को आसक्ति को नष्ट नहीं कर सकता श्री रामकृष्ण एक कथा कहा करते थे कि कैसे एक बाजीगर जब लोगों को अपने कर्तव्य दिखाकर पैसे की मांग कर रहा था तब उसको जिहवा उलटकर कर तालू से सट गई और उसे जड़ समाधि लग गई लोगों ने समझा कि उसे यथार्थ की समाधि लग गई है और वे उसे पूजन पूजने लगे दीर्घकाल तक वह बाजीगर उसी प्रकार जड़वत पड़ा रहा अचानक एक दिन उसकी जीभ तालू से हट गई और वह सामान्य स्थिति में आ गया वह तुरंत उठकर फिर से कर्तव्य दिखाने लगा और पैसे की मांग करने लगा